अर्थ शक्ति की प्राप्ति एवं पीने के लिए जल के साधक सोम रस को यथा योग्य पवित्र करो ताकि वह सोम रस मित्र एवं वरुण के लिए अत्यंत सुखदायक हो अर्थ धन को प्राप्त कराने वाले तेरी हे सोम हमारी वाड़ियाँ स्तुति करती रहें हे सोम तेरे हरे वर्ण को हम गौ के दूध से चारों तरफ से आच्छादित करते हैं अर्थ हमारे आनंद के स्वामी सोम वह तू तेजस्वी रूप वाला है तू मित्र जिस प्रकार अपने मित्र के लिए मार्गदर्शक होता है उसी प्रकार तू हमारे लिए उत्तम मार्गदर्शक हो अर्थ हे सोम हमसे पुरानी मित्रता कर और किसी भी खाने वाले देव को न मानने वाले दो प्रकार का आचरण करने वाले राक्षस को दूर कर और हमसे पाप को अलग कर 75 शततम सुक्तम अर्थ हे मित्रों तुम प्रसन्नता के लिए पवित्र होते हुए उस सोम के लिए गान करो और शिष्य को जिस प्रकार अलंकारों से सुशोभित करते हैं उसी प्रकार यज्ञों एवं स्तुतियों से उसे स्वादिष्ट बनाओ अर्थ बछड़े जिस प्रकार माताओं से संयुक्त होते हैं उसी प्रकार देवों का रक्षक आनंददाई इन स्तुतियों से संस्कृत हुआ प्रेरणा देने वाला सोम रस पानी से अच्छी प्रकार मिलाया जाता है अर्थ यह सोम बल को सिद्ध करने वाला है यह बल प्राप्ति तथा पीने के लिए तैयार किया जाता है अत्यंत मीठा यह सोम रस देवों के लिए निचोड़ा गया है अर्थ हे अत्यंत बलशाली सोम रस निचोड़ा गया तू हमें गायों तथा घोड़ों से युक्त धन प्राप्त करा तब मैं तेरे तेजस्वी वर्ण को गौ के दूध से मिलाता हूं अर्थ हे हरित रंग की औषधियों के स्वामिन अत्यंत तेजस्वी रूप वाले सोम मानवों का हित करने वाला वह तू मित्र जिस प्रकार अपने दूसरे मित्र को तेजस्वी बनाता है उसी प्रकार हमें तेजस्वी बनाने वाला हो अर्थ हे सोम रस तू हमें प्राचीन धन को प्रदान कर और शत्रुओं को पराजित करता हुआ तू देव को न मानने वाले अतिशय खाने वाले किसी भी शत्रु को दूर से ही रोक दे और दो प्रकार का आचरण करने वाले शत्रु को भी दूर कर षड़ुत्तर शततम सूक्तम अर्थ उत्पन्न हुए प्रकाश मार्ग को जानने वाले हरे रंग के और निचोड़े गए हमें यह सोम रस बलशाली इंद्र के समीप शीघ्र ही सीधे जाएं अर्थ युद्ध में बुलाए जाने योग्य निचोड़ा गया यह सोम इंद्र के लिए पवित्र किया जाता है जिस प्रकार वह सोम अन्य देवों को जानता है उसी प्रकार सोम जयशील इंद्र को जानता है अर्थ इंद्र इसी सोम के आनंद में ग्रहण करने योग्य धनुष को पकड़ता है पराक्रमशालियों को भी जीतने वाला यह इंद्र बलयुक्त वज्र को धारण करता है अर्थ हे सोम सदैव जागृत रहने वाला तू वह हे सोम तू इंद्र के लिए वह और प्रकाश मार्ग को जानने वाले एवं तेजस्वी बल से भरपूर दे अर्थ हे सोम सबको देखने वाले अनेक मार्गों को जानने वाले मार्गों का निर्माण करने वाले बुद्धिमान तू इंद्र के लिए बलशाली एवं आनंदकारी रस को पवित्र कर अर्थ हमारे लिए उत्तम रीति से मार्ग बताने वाला और देवों के लिए अत्यंत मीठा तू हे सोम शब्द करते हुए सहस्त्रों मार्गों से जा अर्थ हे सोम देवों के भक्षण के लिए तेज से युक्त होकर धाराओं से पवित्र हो हे सोम मीठे रसवाला तू हमारे कलश में आकर बैठ अर्थ हे सोम जल की ओर जाने वाले तेरे रस इंद्र को आनंद देने के लिए बढ़ते हैं सुख रूप तुझे देव गणों ने अमरता प्राप्त करने के लिए पिया अर्थ दुलोक से वर्षा करके जल प्रवाहों को पृथ्वी की ओर प्रेरित करने वाले एवं सुख को प्राप्त करने वाले निचोड़े गए सोम रसों पवित्र होते हुए तुम हमें ऐश्वर्य प्रदान करो अर्थ पवित्र करने वाला स्तुतियों के पहले ही शब्द करने वाला सोमरस पवित्र होते समय अपनी लहरों के द्वारा भेड़ के बालों की छलनी की ओर दौड़ता है अर्थ बलवान जल में खेलने वाले और छलनी से गिरने वाले सोम को लोग स्तुतियों से प्रेरित करते हैं तीन सवनों में रहने वाले इस सोम का बुद्धियां अच्छी प्रकार वर्णन करती हैं अर्थ बल प्राप्त करने की कामना करने वाला मानव सोम को कलशों की ओर उसी प्रकार प्रेरित करता है कि जिस प्रकार युद्ध में घोड़ों को प्रेरित करते हैं पवित्र होता हुआ सोम स्तुति को उत्पन्न करता हुआ पात्रों में बैठे अर्थ अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक अपने वेग से इस तोताओं को वीरता से युक्त यश को प्रदान करता हुआ दुष्टों को भी अत्यंत पवित्र करता है अर्थ देवत्व प्राप्त की कामना करने वाला तू हे सोम इस धारा से सबको पवित्र कर मीठे सोम की धाराएं बह रही हैं हे सोम तू शब्द करता हुआ छलनी के चारों ओर जाता है सप्तोत्तर शततम सुक्तम अर्थ जो सोम उत्तम हवी है मानवों का हित करने वाला जो सोम रस जल के अंदर धारण किया जाता है सोम को पत्थरों से कूटकर निचोड़ा गया था उस निचोड़े गए सोम रस को यहां से चारों तरफ सींचो अर्थ हे सोम रस किसी से भी हिंसित न होने वाला अत्यंत सुगंधित पवित्र होता हुआ तू निश्चय से भेड़ के बालों की बनी छलनी से छनता रह निचोड़ने के पश्चात जल में रहने वाले तेरी श्रेष्ठ अन्न एवं गोदुग्ध से मिश्रित करते हुए हम स्तुति करते हैं अर्थ देवों को आनंदित करने वाला कर्मशील तेजस्वी बुद्धिमान निचुड़ा हुआ सोम रस सबको देखने के लिए छाना जाता है अर्थ हे सोम पवित्र होता हुआ तू जल से आच्छादित होकर धारा से छलनी में जाता है इसके उपरांत रत्नों को धारण करने वाला तू यज्ञ के स्थान में आकर बैठता है हे तेजस्वी सोम प्रवाह युक्त तू सोने के सदृश वर्ण वाला है अर्थ दिव्य मृदु एवं प्रिय रस को दुहता हुआ अपने पुराने स्थान में आकर बैठता है मानवों द्वारा तैयार किया गया बुद्धिमान एवं बलवान सोम स्तुति के योग्य तथा धारक पात्र में जाता है अर्थ हे सोम सदैव जागृत रहने वाला और सबका प्रिय तू पवित्र होता हुआ भेड़ के बालों की बनी छलनी से छनता है ज्ञानी तू अंगों में रहने वाले श्रेष्ठतम रस हुआ है तू हमारे यज्ञ को मीठे रस से सींच अर्थ अत्यंत आनंददायक सुमार्ग को बताने वालों में सर्व श्रेष्ठ ज्ञानी मेधावी सबको देखने वाला यह सोम रस पवित्र होता है हे सोम दूरदर्शी तू देवों को अत्यंत प्रिय हुआ है और द्युलोक में सूर्य को चढ़ाया है अर्थ ऋतुओं द्वारा निचोड़ा जाता हुआ सोम ऊंची छलनियों से नीचे जाता है यह सोम घोड़ी की भांति हरी एवं आनंददायक धारा से जाता है अर्थ प्रवाहित होने वाला यह सोम गो दुग्ध से मिश्रित होकर कलश में जाता है यह सोम रस दूध से मिलकर छनता है जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर जाती हैं उसी प्रकार सेवनीय सोम रस बहते हैं आनंद देने वाला सोम आनंद के लिए कूटा जाता है अर्थ हे सोम पत्थरों से निचोड़ा जाता हुआ तू भेड़ के बालों की बनी हुई छलनियों से छाना जाता है सब रोगों को दूर करने वाला यह सोम पात्रों में उसी प्रकार प्रविष्ट होता है जिस प्रकार मनुष्य नगर में प्रविष्ट होता है अर्थ आनंद देने वाला बुद्धिमान एवं ज्ञानी मानवों की स्तुतियों से पवित्र होता हुआ सोम अन्न प्राप्त की कामना करने वाला होकर भेड़ के बालों की बनी सूक्ष्म छलनी से छाना जाकर उसी प्रकार शुद्ध होता है जिस प्रकार युद्ध में घोड़ा अलंकृत किया जाता है अर्थ हे सोम देवगन तुझे पी सकें इसलिए जल से उसी प्रकार त्रिप्त हो जिस प्रकार समुद्र नदियों के जल से त्रिप्त होता है और तुँ आनंद दायक रस के समान उत्साह को देने वाला है। सोम के रस से मधु से भरे हुए कलश की ओर सीधा जाता है अर्थ इस प्रियणीय तथा प्रिय लगने वाला पुत्र की भांति शुद्ध किया जाने वाला सोम गौर रंग के रूप में आच्छादित करता है उस इस सोम रस को जल में दोनों हाथों की अंगुलियां प्रेरित करती हैं जैसे वेगशाली मानव संग्राम में रथ को प्रेरित करते हैं अर्थ बुद्धिमान ऋत्विज आनंद बढ़ाने वाले सुखमय सोम रसों को जल पात्र के ऊपर रखी हुई छलनी में से आनंद एवं उत्साह बढ़ाने के लिए छानते हैं अर्थ शुद्ध किया जाने वाला तेजस्वी सोम महान जल से युक्त कलश में लहरों से युक्त होकर बहता है प्रेरणा देने वाला यह सत्य सोम रस मित्र एवं वरुण द्वारा धारण किया जाने के लिए छाना जाता है कलश में गिरता है